गुजारिन जी की ऐसा बोलते ही सुगना को लगा कि शायद उनके पास कोई हल होगा, तो वह उत्सुकता से पूछने लगी कि वह क्या करें। जी हाँ, आपकी इस समस्या का हल ये चंदन का तुकड़ा है। तीन बार गंगा नदी में जाकर स्नान करें और अपने समस्या के बारे में सोचकर प्रार्थना करें। इससे आपकी परेशानी समाप्त हो जाए अगर उस नुकसान को सह सकते हो तो तब ही ये करना। दोनोंने सोचा कि एक बच्चे से बढ़कर और क्या है और इसके लिए वे कोई भी बाधा का सामना करने के लिए तयार थे। तो उन्होंने पुजारिन का दिया हुआ रास्ता को अपनाने का निर्ने ले लिया।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 गीता अब सीता से पहले भोजन करने लगी, उनकी दोस्त भी अब बदल गई। सीता ज्यादातर अपना समय किताबें पढ़ने में बिताती थी और गीता नाच गाने में। इसी तरह दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। सीता को बुरा लगने लगा कि वह गीता के साथ समय नहीं बिता पा रही थी, तो वह गीता से यह बात पूछ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 अगर तुम सब भी मदद करोगी तो काम आसान हो जाएगा। तो कल से तुम तीनों भी हमारे साथ काम पे चलोगे। ऐसा कहकर मम्मी मुर्गी ने तीनों को रोटी का एक-एक टुकड़ा -एक दिया। उस दिन से बाकी के तीन छोटी मुर्गियाँ भी अपनी माँ और बहन के साथ काम पे जाने लगीं, अपनी आलस ये छोड़कर मेहनत से काम करने लगीं।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 सब चीन्टी गानागाते, काम करते थे और ठाना जमाया करते थे. जब सब चीन्टी काम कर रहे थे तब मोगरीयों की एक जोंट बीजमें आकर उनके रास्ते में बाधा डाल रहे थे. कुछ चीन्टीों को चोड भी पहुंचाने की कोशिश की? हाँ हाँ हा! हा, हा, हा, हा। どうしたらいいのどうしたらいい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 कि चींटियों को खुद पे कितना आत्मविश्वास था। मोगरियों को अंत में ये एहसास हुआ कि चींटियाँ सच में अपने से हजार गुन्ज़यादा भार उठा सकते थे। तुम सब ने हमसे भी ज़्यादा भार उठा दिखाया। हमें अब ये बात समझ आ गई और तुम सबको और परेशान नहीं करेंगे। हमें शमा कर दे और अब आप सब से हम विदा �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 सही बात। एक काम करते हैं। तुम्हारे दोस्त मनीष को ये गधा पसंद है ना? मनीष को ये गधा बेच देंगी। समस्या ही हल हो जाएगी। क्या बोलते हो जी? जगन अपना गधा मनीष के पास ले गया। मेरे दोस्त, तुम हमेशा परेशान रहते हो ना?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 तो वह उससे इरश्या करने लगा और खुझ से खफा था कि ये विचार उसने पहले क्यों नहीं सोचा।